थ तनादय तनु विस्तार धातु कार्य की संज्ञा उपदेश उदाता अनुदाता है मालूम है हैं है, है? तो उनसे क्या सूत्र ले गया सरित तो इत कर्त क्रियाफल सूत्र से आत्मनिपद होगा परिसम पद नहीं चलेगा इसका हम्म कब उप करगा क्रिया का फल कर्ता को मिलेगा तो परसम पर तो कब होगा हाँ क्रिया का फल कर्ता को नहीं मिलेगा तो आ, तीप पहले परश्रम तीप करते प्राप्त है हाँ उसके बाद करेगा तनाधिक्रीम भ वो होगा तनाधि क्रीम से वो होगा तनादि में क्रिया आता है तो तनाधि कौन से क्रिया का ग्रहण हो जाएगा अलग से कहा है जहाँ क्रिया को अलग से नहीं कहेंगे आगे सुतरेगा तनाधिव्यस्त तथा शु हो वहाँ क्रीम धातु में नहीं लगेगा यहाँ तनाधि क्रीम ऊ का आगे तनाधि व्यवस्थ तथाशु आएगा वहाँ क्रिया को अलग नहीं कहा यहाँ अलग कहने का अभिप्राय जहाँ अलग नहीं कहेंगे वहां तनाधि कार्य क्री धातु में नहीं होगा अभी आ जाएगा तनाधि तथा में जो कार्य होता है क्री धातु में नहीं लगेगा सप अपवाद सब का अपवाद है अपवाद किसको कहते हैं गलत हुआ ऐसे ही उल्टे पार्टी कहना चित्र नहीं होगा ठीक ठीक मालूम है तो बताओ किसके मालूम है जैसे बोलो हाँ ये ना नाप्राप्ते ना ना अभी कहना जरूरत नहीं मैं जो बोलता हूँ न सुनो पूछने आपको बोलने का समय चला गया ये ना नाप्राप्ते यो विधि आरभ्य सपवाद याप्ति ना प्राप्ति अप्राप्त नहीं होने पर जहाँ तनादिविक्रिम भ प्राप्त होता है वहाँ कर्तव्यप अलग ही अवश्य ही प्राप्त होता है कहाँ होगा तनादिक्रिम भ लगता है किंतु कर्तव्यप प्राप्त नहीं हो होगा अवश्य प्राप्त कभी नहीं होता है ये न अप्राप्ते अवश्य प्राप्त होने पर ये न करते सब सूत्र न अप्राप्त अप्राप्त नहीं बने पर अवश्य प्राप्त होने पर यो विधि आरभ थे वो विधि आरभ्य थे सऊ विधि तस्य सब विधेय अपवाद सबका का अपवाद हो जाएगा सब अपवाद हो गया तन उप तीप प्रत्यय का अंग कौन है हम्म तन उ ये अंग तन और उ ये जो अंग है इसकी धातु संज्ञा है अंग की धातु संज्ञा है हैं तो यहाँ सार्वधात आध्यात्मिक सत्र से गुण होगा ये धातु है क्या धातु है ना नहीं धातु है तन ऊ ध ये अंग है ना नहीं अंग है ना नहीं पर सार्वधातु है नहीं तो सार्वधातु का अर्धा धातु क्यों सूत्र से गुण हो जाएगा ये धातु, नहीं। धातु जाएगा। तो नहीं सार्वधातु का अर्धातु सूत्र से गुण होगा क्या सार्वधात आध्यात् सूत्र क्या करता है मालूम इंग, था। तो है इगंत को गुण हो सार्वधातु आध्यात् पर रहते तो इगंत अंग है सार्वधातु पर में तो गुण होना चाहिए हो जाएगा गुण हो जाएगा ऊ तनु ये पूरा है अंग इगंत है इगंत अंग को गुण होगा परम सार्वधात्व हो तो वो नहीं कहा कि धातु होना चाहिए सार्वधात्व पर में है आध्यात्व पर में है तो धातु के आगे आएगी अलग बात है किन्तु सार्वधातुक धातु पर हो तो इगंत अंगों को गुण होगा जो इगंत है अंग है वो धातु होना चाहिए ऐसा कहा गया क्या इसलिए तन उ ऊ ऊ को सार्वधातु आर्धातु गुण हो जाएगा गुण होने पर ऊ को हो जाएगा ओ वो प्रत्येक का अंग कौन है तन तन को गुण होगा पर सार्वधातुक है अर्ध धातु के आर्ध धातु आर्धातु पर तन को गुण प्राप्त है सार्वत्र तो आध्यात्व सूत्र से हम्म, हैं? Hmm? तो, तो, तो पुगंत लघुपद हो जाएगा लघुपत है उपदा नहीं हाँ को तो गुण होगा सार्वजा धातु तो आधत् सूत्र तो से और पुगंत लघुपद लग, लग गया उपधा में एक हो तो तन उपधा में उपधा है तन धातु में क्या है एक नहीं तो गुण नहीं होगा तो ऊ को गुण से ओ हो गया क्या रूप बनेगा तनोती तस तो आने पर गुण होगा तस तो तो क्या है सार्ह तु तो गुण क्यों नहीं होगा सार्व तो अपीति पत हो गया कौन निषेध करेगा हाँ क्या रू बनेगा तनुत तनोती तनुत आगे तनु अंति ज्वंत हो तन्षारा। था तन्षारा। था तन्षारा था। तन्षारा। गया तनु अगर अंति होने पर ओ को एक प्राप्त है प्राप्त है उसके बात करने के लिए कोई सूत्र है अच्छी सुन धातु क्यों नहीं उकार इकार धातु का नहीं किंतु स्नु प्रत्यय है नूह है ना हाँ स्नो नहीं है ये स्नो प्रत्यय नहीं है स्वाद ही व स्नु होता यह स्नो है क्या स्नू का सौ इत्या होने पर नूह बचता है यहां भी नूह है, है। क्यों ये नूह स्नो प्रत्यय का है क्या नहीं, नहीं। इसलिए अच्छी स्न से उभंग नहीं होगा नहीं होगा तो क्या होगा एक हो जाएगा अर्ण से क्या रूप बनेगा तनवंती क्या रूप बना तनुती तनुत आगे तनुसी तनुसी में आदेश पत्र लगेगा आगे क्या बनेगा बस बस में दो दो रूप बनेगा क्या सत्तर लगेगा लो, क्या बोल सू तो फिर बोल सी तनुते आतन पद में तुते बोल लगे बने तो क्या बनेगा लीटर तो क्या तेना तो तेन तुह। तेन। आगे क्या कैसा तो लगे अत तो एक दे, ना दे आतमी तो क्या मान तेने हाँ तेन दुहे में अंग क्या है द्वाम का काम प्रत्येक कल अंग कौन है तेन तेन नकारात ते इणत अंगे ये तो, तो, तो दम कह लूट में क्या बनेगा तनिता तनीता आतने में तनिता से बोलो लेट लिटर में तनिशती आतने में लूट में क्या बनेगा तनु तु तनु तनु में घी कहाँ जाएगा क्या सूत्र हाँ तनु तनुता तनु तन नही या अन्न वानी नु को क्या गुण हो गया गुण होगा कि सूत्र तो से लंगमी पर्शी अतनुतु क्या अत अतन अतन पद में अतनुत अतन वतन वतली में क्या तन्यात तनुयात तन तन आई आत पद में तोलो परसम पद बोलो उत्तन पुरुष में क्या तन्वा हुए तो नन्वा क्या मृत्यु क्या बोलेंगे तन्नो याम या सूट का सुखा रहेगा क्या कहाँ जाएगा हाँ तो क्या बनेगा तन्नो याम परसिमपद में या आशलिंग में क्या बनेगा हाँ यहाँ सूत्र लगेगा लगेगा नहीं लगे ऐसे तन्यास्त। तन्यास्त। तन्यास्त। तन्यास्त। में आगे ऐसे में लोग हैं ठीक है तन्या तो बोलो क्या तनिशी ध्वन तनिश्वम अंग, अंग क्या है तन है ठीक है तनिशी ध्व आगे तनिशी लुंग लकार में परसपद में परस में क्या बनेगा अतन आ ईटी इट है भादव हलन त से बुद्धि को निषेध करेगा नेटी टी विकल्प से बुद्धि करने वाले सूत्र क्या है अब तो हो उसको निषेध करने वाली क्या सूत्र हाँ सूत्र है इसमें लगे है नहीं वृद्धि हो जाएगी विकल्प नित्य बुद्धि पक्ष में क्या बनेगा बोलो वृद्धि नहीं करेंगे तो मध्यमपुर से बोलो आतन पद में अतन सिचत त लग गया तनादिवर्स तथा शो हो त तो और थाश पर रहते सिच लोग का लोक होगा विकल्प से तनादे सिचो वोक सथाशो हो किसका लोक होगा सिच का त पर हो थास पर हो अ तन सिच तिच तिच कहाँ से है आप चल हे सिच का लोक होने पर अतन त तो, तो। लोप हो जाएगा नौकर का अनुदातोपद सनित तनोत्या अनुरासिक लोप जली झली की गीत हो तो झलादी की गीत होते है। हैं गीते गीते हैं तब एकोचने गीत है कि सूत्र से अतन प्रधान से सच का नोप तो क्या तो क्यार बनेगा अतत जब सिंच होगा तन सिच का लूक नहीं होगा सिच रहेगा तो सिच को ईट होगा तो क्या रो बनेगा अतनिष्ट दूर बनेगा क्या बनेगा अतत अतनिष्ट अरे आगे अतनी शम अतनी साम अतनी सत क्या दूर बनेगा अतन आधी में तथा सिच लुक हो जाएगा तो अतथ अत था अतनिष्ठाहम स्था, क्या कितने रूप दो आए के अंग क्या है अतनी इन तंग अतनी प्रत्यय सीज को हिट हुआ था अतनी इसलिए ढम हो जाएगा किस सूत्र से विवाह सेट लगेगा नहीं क्या रूप बनेगा अतनी ढम सौ कौन बोलता है अतनी ढंग आगे अतनी से हाँ ये लुंग लकार हो गया लिंग लकार में परिस बने गया बी टी होगा उत्तम पुरुष बोलो मध्यम पुरुष लुक रख क्या हुआ अतनी चाह आगे सनु दानी के सकार को न करने के लिए सकार करने के लिए धातुआ देहे स और निमित्त पाए नमी कर सपा सन हो जाएगा न कारण तो उकार की संज्ञा है सनौती बनेगा क्या बनेगा बोलो सन आत्मनिपद में सनुते लीट लकान में सनल क्या बनेगा ससाना आगे सेना तो तू थल में आगे बोलो आत पद में मध्यमपुर से बोलो से नाग बोलते हैं ना। सेनी से ना थे लूट में क्या बनेगा सेनीता सनीता लीट में अतन पद में उत्तम पुरुष में लूट लू में, सन्ता में मध्यम पुर में आगे बोलो विसर्ग किस में हैं असान और रूप क्या मना वसमस में असान वह असन वह क्या सोच लेगा आत्मनिपद में असंध बोलो क्या सूत्र लगे आसनपद में आत्मनिपद आगे हाँ बोलो मध्यम पुरुष में बिदनी में सन्न्यात पद में आशिले में सन्न्यात होने पर सत्र हो जाएगा ये विभाषा जन सन खना वा व यादुंगति आशिलय में या, या है कि ते आत्म होने पर सायात आत्म नहीं होगा तो सन्न्यात अलंत्य परिवार से न कुआ होगा जन सन ख नाम कहा है अलंत्य से न कु हो जाएगा साया तो बोलो इसको साया आ तो नहीं होगा तो बोलो लूंग लकार में पर्स में बनेंगा? बनेंगा? कैसे तो बनेगा क्या रूप बनेगा असानी बनेगा असानी असहनीति कैसा तो लगेगा आ तो हलाते लगू वृद्धि विकल्प से असानी तरप दूसरा रूप क्या है मध्यम पुरुष बोलो वृद्धि असहनिष्टम स्ट हाँ वृद्धि पक्ष में क्या बनेगा असन आसा, ये परसमबद्ध हुआ आतनबद्ध बनेगा आतनबद में अः सन तिच तो, को लोप करने के लिए कोई सूत्र है तनाधिपे तथा लोप विकल्प से लोप पक्ष में क्या सूत्र लगेगा नकार को नकार क्या लो लोप हो जाएगा क्या हाँ ये सूत्र हाँ, ये सूत्र लग गया जन्न सन खो एसा महाकारोन्ता देश सियाद शनि झलादुति <laughs> जन्न सन खन तीन आगे सन आ गया इससे अनुभूति ये विभाषा में आकार अंतादेश होगा सन पर होता तो जलादि गीत गीत आत्मनिपद में स गीत ही सार्वत्मित गीत बद तपर तो होते आत्म हो जाएगा न कह होने पर अकस्वण दीर्घ क्या रूप बनेगा असात तो, असात तो बन गया जिस पक्ष में सिचि का लोप हुआ सिच लोप नहीं हुआ तो क्या होगा असन इट सिच तो असनिष्ठ बनेगा असात पक्ष रूप असाहम तो, नहीं आत में आता में वहाँ सिच का लोप हो गया क्या बनेगा सिच का लोप नहीं होगा नहीं तो थाश में सिच लोप नहीं होगा नहीं हुआ तो सिच को इट होगा क्या बनेगा असनी आगे असनी थास में हाँ आगे, आगे आसनी डम हो जाएगा आगे आसन सी हाँ दो दो रूप कहा बना तो रू था में था में क्या क्या रूप बनेगा असनिष्ठा तो में क्या बनेगा बाकी दो दो रूप नहीं बनेगा अभी शुरू से बोलो जहाँ दो रूप होने दो बनना एक शुरू से बोलो लिंगल करें असनिष्य आतन पद में असनिष्यत क्षणु हिंसायाँ क्षणु में तीप सुनु तनु तनाधिक्रीम हो जाएगा क्या मनेगा होती क्या मानेगा क्षाणतीगे क्षणुत क्षणसी नहीं। नहीं? परमी क्या परमी समय उत प्रत्यायराध ऊ के पहले समय गे लोपस्तर शाम लोप हो जाएगा बड़ो क्षण क्षण वह क्षण वह अतन पद में क्या बनेगा क्षणुते क्षणवाते लीट लगा में क्या बनेगा बोला गे में एक लग जाएगा क्या पहले लगता था ना बोलो सक्षा सक्षण था सक्षण थे अतनपद में चक्षण चक्षणे चक्ष लूट में शनिता लिट में शनिशति शनिशते सति लोट में क्षण तो में क्षण क्षण वह लंग में परसम पद में अक्षणव अक्षणताम पद में अक्षणुत बोलो बिदी में पद में क्या पर आशलिंग में हाँ इसमें आता है नहीं आत्व नहीं कर नहीं आया क्या बनेगा क्षण्यात क्षण्यात क्षणिस्ताम क्षण आत्वन पद में क्षणिशिष्ट लूंग में तनाधिप्य तथा शोहो शिच का लोक हो तो क्या बनेगा अक्षत अच्छा और दूसरे पक्ष में अक्षनिष्ट आगे बोलो अक्षणिशतम शनि सतह अक्ष अच्छा था अक्षणि सा थाम अक्षणि सा थाम अक्षणिढम स नहीं क्या बनेगा हाँ सूर्य से बोलो कल तो बोलो पहले अक्षत अक्ष कारे में अक्षणी अच्छा उसमें में था क्या प्राप्त था लघु से से वृद्धि क्या रूप बना था बोला था इसका रूप लुंग में अक्षणित लूंग नहीं बोला था नहीं बोला था अतन पद बोल दिया अच्छा परिस में अतोहलाधे लघु से विकल्प से वृद्धि प्राप्त है पहलवा था उसका निषेध करेगा मियांत क्षण स्वस्थ जागे क्षण उसमें आया नहीं बनसे क्या बनेगा वृद्धि नहीं होगी अक्षणित बनेगा क्या बनेगा बोलो क्षिणुच भी हिंसार्थक है छीणी में उकार का ई संज्ञा होने पर क्या रिया क्षीण पीप होने के बाद तनाधिव्यों से ऊ आ गया फिर हैं आने पर ऊ को गुण प्राप्त किस सूत्र से और क्षीण का ऊ प्रत्येक अंग कौन है ऊ प्रत्येक अंग क्या है क्षीण उपधा में ई है लघु है गुरु है तो पुगंता लघु पर से गुण प्राप्त हो है हो जाएगा क्यारों बनेगा छे नो ती क्या बनेगा वो प्रत्यय लघुपद से गुण वाह ये मतभेद है वो प्रत्यय प्रत्यय लघुपद गुण विकल्प बसे गुण होने पर क्षेण होती गुण नहीं होगा तो छोती तस्मे छणु तह गुण होगा तो क्षेणुतः होगा आगे जी में छे हनवंती क्या बनेगा गुणा नहीं करेंगे तो चिन्वती मध्यम पुरुष में चनोसी चुनोसी चेन। चेन। आगे छुथ चुनुथ आगे चिनु वह चनुथ चुनुत उत्तम पुरुष में चुनोमी चुनौमी आगे छु बह क्षण वह छु वह क्षिनुह ऐसे मास बन जाएगा आगे लट के बाद लीट में क्या बनेगा शिक्षा ना।, ना क्या बनेगा हाँ बोलो शिक्षेण आत्नपति में शिक्षि शिक्षिहाते जोर से बोलो उतम से बोलो हाँ लूट लकारठ में छेणी सती छते लोट में छेनो तु क्षेण तु एक क्षणो तु बने गया बुद्धि विकल्प से क्षण तुण क्षण वृद्धिपक्ष बोलो क्षेण ते वृद्धि गुण क्षेण तुई, छो तु फिर बोलो केवल वृद्धिपक्ष बोलो गु गुपक्ष भूकंत गुण क्षेण तु छुता इसमें के गुना नहीं होगा तो बनेगा यह हो गया लोट लात में क्या बनेगा छोता गुना नहीं जो नहीं करेंगे तो छोताम बोलो छिणुताम छाम एक पक्ष में गुणा होगा गुण से क्या बनेगा उत्तम पुरस् में छाई हाँ ये हो गया विदिनी हो गया है नहीं लोट हो गया लौंग में लौंग में अक्षय नोत गुणा पक्ष में गुणा पक्ष में क्या बनेगा आगे गुणा अब आत्म प्रति में गुण गुणा नहीं कर बोलो अक्षिणुत अक्षिणुम विदिन् में गुण होगा छी इकार को गुण होगा विकल्प से छुयात तो नहीं तो छिन्नुयात आतन में क्षेणवीत तो, क्षेणवीत तो। आशले में क्या बनेगा क्षणयात और आतन में में पुगान्त तो गुण नहीं होगा आतन में क्या क्षण शिष्ट गुण हो जाएगा क्षेत्र शिष्ट जलादि हो तो कित होता है शेठ धातु क्या बनेगा शिष्टा बोलो इसको हाँ इसमें कौन लुंग लकार कौन सा अश्विन हो गया लुंगलकार परसम पद में पर में गंत तो गुण हो जाएगा क्या मानेगा अक्षयणित बोलो बदबंत से वृद्धि प्राप्त है या नहीं हैं क्यों नहीं बाषेध कर दिया आपने पति में क्या माने गया तनाधि तो तथा सुझ का लोप हो जाएगा क्या था तु तो क्षिण अगर त तो है ये उसमें आया नहीं ने क्षिन् नहीं, नहीं आया तो लुप हो जाएगा अनुधातु से बनते तनुत्यादि तो क्या बनेगा अक्षित त क्या बनेगा और शिज पक्ष में अक्षनिष्ठ आगे बोलो अक्ष अक्षि था पहले फिर लोपन से क्या बनेगा अक्षिता आगे लिंगलकार में अक्ष सत अक्ष सतम आगे त्रिनु अदने त्रिन में त्रिनोति बनेगा त्रिनोति बोलो आगे त्रिनोति त्रिणोती रिकार को गुण हो जाएगा फुकंत लघुपदेश सूत्र से वो प्रत्यपर्य हो तो विकल्प से जब गुण हो जाएगा तो क्या मानेगा तरणोती बोलो आगे तरणोती तरणतर तरणवंती आगे तरणोशी यहाँ यहाँ लोप नहीं होगा साए गे उत्तर प्रत्याह दशमी में पूरा लोपस् आसान श्याम भो दशम अस्वय पूर्वक है ना देखो निकाल वृत्ति निकालो लोपस् आस्थान तर है उससे अनुभूति है लोप से तो लोप नहीं होगा तो क्या बनेगा तरण में तरण वह तरण मह योग में परसम पद में क्या बनेगा ये परसम नहीं दोनों है ना आत पद बना नहीं ना अभी तो है ना आतंक पद चलेगा ना आतन पद में क्या बनेगा त्रिनो ते और करेंगे तो तरनु ते गुणा पक्ष में बोलो तरनु ते नहीं करेंगे तो उत्तमपुर से बोलो त्रिन्वे क्या मानेगा त्रिन्द्र हाँ, ये हो गया लट लीट में क्या मानेगा त्रिण तो अनल क्या मानेगा तत्न तो तत्न तो अत्यता तो से वृद्धि हो जाएगी ना नार है क्यों नहीं है तो हाँ पता में री है तो वृद्धि किस तरह तो से होगी अचौनी से वृद्धि नहीं होगी मालूम है रूप है हाँ अचौनी लगाने के लिए ज्ञानता चाहिए अजंतों को चाहिए हाँ क्या बनेगा तत् न बोलो तत्र न तू तू तत्ना क्या तत्रिने वा तत्र में त्रिणुते बोलो त्रिण नहीं तरणुते क्या माने अच्छा लीट लगा रहे हैं ना लीट मैं तत्णे क्या माने गया बोलो लेट हो गया लूट में क्या बनेगा तरनीता लीट में तरनी सत्य तरनी लोट में गुण में क्या बनेगा तरनोतु तरणुता तरणवंतु हाँ यहाँ लोप होगा लोप पश्चात शाम उतश्च प्रत्याद असमय पूर्वात्थ यहाँ संयोग ही तरणु ही बनेगा क्या बनेगा तर तर हो जाएगा फ तो, क्या बनेगा अतरनिष्ठ आगे अतरणि सा पहले पहले अत्रि था क्या अतरणी ढ क्या बना ध्वनि डम आगे आतर्णी स्वाग़ी, आतर्णी स्वाग़ी, आतर्णी लूंग लकार हो गया क्या बनेगा अतर्निशत अतन पद में अतर्निशत अच्छा तीर्ण तीर्ण हो गया तीर्ण कारण है ओम नुता वसाने